करने का जो फल होता है उसको भगवान बताते हैं कि देखो लोक शिक्षा के लिए भगवान बताते हैं वो तो भोग चुका अपना पाप लेकिन कहते हैं सुन गंधर्व का मैं तो ही गंधर्व सुन तो ये बताता हूं मुन्न सुहाय ब्रह्म कुल कि मुझे ब्रह्म कुल द्रोही अच्छा नहीं लगता <coughs> ये ब्रह्म कुल क्या हुआ हा? ये ब्रह्म तो जानते ही पर परमात्मा ब्रह्म है और ब्रह्म ही से फिर हो गए ब्रह्मा जी से उत्पन्न ब्रह्मा जी हो गए और ब्रह्मा जी ने जो उपदेश दिए शिक्षा दी वो वेद जो है वो भी ब्रह्म कहलाते हैं वेद को भी ब्रह्म कहते हैं गीता में भगवान ने जहां पर आया है कहीं कहीं तो वेद को के स्थान पर ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है तो ब्रह्मा जी भी ब्रह्म है क्योंकि ब्रह्म से ही उत्पन्न है और ब्रह्मा जी से उत्पन्न वेद है इसलिए वेद भी ब्रह्म है और ब्रह्म वेदों में जिस जिस कर्मकांड का विधान जिस कर्म का विधान बताया गया है उस कर्म के अनुसार जो व्यक्ति जीवन जीते हैं और वैदिक कर्म के अनुसार आगे बढ़ते हैं जीवन जीते कार्य करते हैं वे लोग भी ब्रह्म कहलाते हैं कर्म भी ब्रह्म कहलाता है ब्रह्म कर्म जैसे ब्रह्म कर्म समाधि तो ये ब्रह्म कर्म क्या है जो वैदिक कर्म है उसी कार्य को अपने अपने कर्तव्य अनुसार उस कार्य को करना ब्रह्म कर्म है और उस ब्रह्म कर्म को भी यदि भगवान को समर्पण भाव से किया जाए तो यज्ञ भाव हो गया तो यज्ञ भाव जब जब अपना कर्म कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म को परमात्मा के समर्पण भाव में करता है तब उसका कर्म है वो यज्ञ कर्म हो जाता है तो यज्ञ कर्म में भी ब्रह्म विद्यमान है तीसरे अध्याय में भगवान ने यह सिद्ध किया है यज्ञ करने परमात्मा विद्यमान है ब्रह्म विद्यमान है यह कर्म से बताया इस प्रकार से उसी ब्रह्म से ब्रह्मा ब्रह्मा से वेद वेद से कर्म और कर्म से फिर इसलिए यज्ञ में भी ब्रह्म विद्यमान है तो इस परंपरा में जो व्यक्ति आता है वो भी ब्रह्म ही है इस परंपरा में माने जो वैदिक कर्म करता है यज्ञ भाव से कर्म करता है जो वेदों को अपने जीवन का के मार्गदर्शक मानता है वैदिक धर्म को स्वीकार करता है ये वो व्यक्ति जो है वो वो भी गम है इस प्रकार से बताइए तो कहते अब ऐसा कोई व्यक्ति इसका विरोध करता है इसका द्रोह करता है तो माने यदि कोई वैदिक धर्म को मानने वाले व्यक्ति का विरोध करता है तो मैंने वैदिक धर्म का ही विरोध करता है का विरोध करता है का सुहाये ब्रह्म कुलद्रोही इसलिए ब्रह्म कुल द्रोही जो है वो मुझे प्रिय नहीं है अब इस प्रसंग में ये थोड़ा बढ़ा दिया भगवान ने इस बात को बढ़ाया तुलसीदास ने इसको और स्पष्ट किया तुलसी रात ने इसी बात को सामाजिक रूप भी दिया ये तो आप ही जो हम बोल रहे हैं ये तो आध्यात्मिक दृष्टि है अपने धार्मिक ग्रंथों के आधार पर उस आधार पर है लेकिन इसके कई परिप्रेक्ष्य होते हैं अलग अलग दृष्टि से देखो तो सामाजिक न्याय क्या है उसको भी ध्यान में रख करके इसी व्यवस्था को देते हैं कहते हैं मन कर्म बचन कपट अतल जो कर्म भूसुर सेव जो मन बाणी कर्म से कपट छोड़ करके भूसुर सेव मैंने उन्हीं को ब्रह्म कुल वाले जो है उन लोगों को भूसुर कहा भू मैंने पृथ्वी सुर मन देवता ये पृथ्वी के दे देवताएं, पृथ्वी पर मन मनुष्य रूप में प्राप्त होने वाले ये देवताएं, इनकी पूजा होनी चाहिए पूजनी है ये इनको कपट करके इनकी सेवा करनी चाहिए कपट छोड़ करके तो मु समेत गिरंत शिव बसता के सब देव तो कहते इसका होता है जो उससे मेरे समेत ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवता उसके बस में हो जाते हैं यहां तक उसकी गति अब यहां भगवान ने अपने आप को त्रिदेवों की कोट में ले आए विष्णु भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तो वैसे तो विष्णु के माने ब्रह्मा जो है वही विष्णु है भगवान राम विष्णु ब्रह्मरूप है इसलिए विष्णु का ब्रह्म के अवतार हैं विष्णु के अवतार हैं लेकिन विष्णु के दो एक तो विष्णु जिनसे की तीनों देवों की उत्पत्ति हुई और एक विष्णु वो जो कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन देवताओं में से आते हैं वो भी ऐसी शिव प्राण की दृष्टि से देखते हैं तो वहां ये बन जाता है एक शिव तो वो जो तीन देवताओं में से हैं ब्रह्मा विष्णु महेश महेश एक तो शिव हैं शंकर भी हैं और एक शिव ब्रह्म जो परात्मा ब्रह्म है वो भी शिव है हाँ। तो इस प्रकार से ब्रह्म नहीं पड़ना चाहिए शिव उसी ब्रह्म को भी शिव कहते हैं और त्रिदेव में से भी उसको शिव कहते हैं ब्रह्मा जो है ये ब्रह्मा है तो ये ब्रह्मा जो है ये तो त्रिदेव में से तो ब्रह्मा है और वही परमात्मा होकर के ब्रह्म है तो ब्रह्म से ब्रह्मा का हो जाना तो शब्द रूप से ही साफ़ साफ़ दिखाई देता है वही है इसी प्रकार से विष्णु जो है वो भी व्यापकवाद विष्णु सब सर्वत्र व्याप्त होने के कारण से विष्णु है तो वो तो फिर ब्रह्म ही है इसलिए जो वो ब्रह्म के कारण से विष्णु नहीं है अपने जो शंकर जी हैं, उनको भी कहते हैं तो शिव रूप होने कल्याण स्वरूप होने के कारण से परम परमात्मा कल्याण रूप है इसलिए उसे भी कहते हैं और देवी में भी कहते हैं इसलिए ये सब बातें जो अपने शास्त्रों की हैं ये बिल्कुल साफ साफ पता होनी चाहिए कि कहां क्यों कंफ्यूजन नहीं हो ये न लगे कि ये अब भगवान राम जी कहां से हो तीन देवताओं में से कैसे आ गए अभी तो ये ब्रह्म सच्चितांद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा थे अभी तीन दो उसके बस में होते हैं मानी इतनी शक्ति व्यक्ति को अपने यज्ञ भाव से कर्म करते करते और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने सदाचार के कारण से धर्म का पालन करने से व्यक्ति कोई इतनी श्रेष्ठता उसे प्राप्त हो जाती है अब आगे इसी के संबंध में थोड़ी बात और भी कहते हैं सापत तालत परुष कहता विप्र पूजय स गा वही सन्ता पूजीय विप्रशील गुणीना शूत्र गुणगण ज्ञान प्रवीणा कही निज धर्मता ही समुझावा निज पद प्रीति देख मन भावा रघुपत चरण कमल सिरनाई कय गंगन गति पाई साहि देवी गति राम उदारा सवरी के आश्रम पगुधारा सवरी देवी राम दयाए बचन समुद्रिए भाए सरस चन बाहु विशाला ट सुर उन माला अच्छा श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाई प्रेम, प्रेम मदन मुख बचन न आवा पद सरोज सुर ना सादर जल लय चरण पखारे कुन सुंदरे आसन लय ठारे कंद मूल फल सुरसती राम कौवाणी प्रेम सहित प्रभु खाए बार-बार बखाने राम चंद्र की जय पवन सुनुमान की जय शांत की अब भगवान राम उसको कबंध से और भी कहते हैं देखो थोड़ी सी बात आगे ज्यादा बढ़ जाती है कठिन बात अब हो जाती है कहते ये तो ठीक है कि विप्रों को जो है इस प्रकार के जो है ब्रह्म कुल के हैं पृथ्वी के देवता हैं ब्राह्मण हैं ऐसे इन लोगों की पूजा सेवा होनी चाहिए समाज में यह श्रेष्ठ पुरुषों में इनकी गणना है लेकिन एक नियम और बताते हैं कहते हैं सापत तालक परुश कहनता पूज्य अब विप्र के दुर्गो बताते हैं अगर विप्र में ऐसे दुर्गो भी हो कि वो हो मारा गुस्सा हो नाराज हो साथ देने लगे तो और अगर ताकत तालत के माने वो मारने को तैयार हो पर कहता कठोर वचन बोल रहा हो तो, तो कहते हैं कि तो भी विप्र पूज्य असगाम ही संता तो कहते हैं विप्र तो भी पूजनीय है ऐसा संतों का कहना है अब देखो तुलसीदास तो संतों का प्रमाण देते हैं कि संतों को कहना ऐसा कि समाज में व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि ऐसे जो है वो यद्यप उनमें दुर्गुण इस प्रकार के हों एक प्रकार विपरों को वैसे तो सहनशील होना चाहिए पर वचन बोलने वाला नहीं होना चाहिए प्रिय वचन बोले माना इनसे आशा ये की जाती है कि जब ये वैदिक मार्ग पर चल रहे हैं तो सदगुणी पुरुष होंगे देवताओं के समान होंगे तो इनको कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए और किसी व्यक्ति को दूसरे को मारना पीटने का भी काम नहीं करना चाहिए सापाप भी नहीं देना चाहिए हा? लेकिन फिर भी अगर इनमें से कोई एक या तीनों प्रकार के दोष किसी व्यक्ति में हो ऐसा मान आक्रामक स्वभाव का भी हो दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए तत्पर हो जाए ऐसे व्यक्ति को भी तो भी विप्र पूज्य संता तो भी विप्र पूज है अब रामायण में देखते हैं भगवान राम ने यही लीला की भी अब जैसे परशुराम जी आए जनकपुरी में देखते हैं तो परशुराम जी विप्र कुल के हैं जने पहने हुए हैं अब वो तो कथा हुई ही गई सुनी जिन लोगों ने उनको याद होगा कि अब वो परशुराम जी दोहरा रोल करते हैं एक विप्र भी है अपने आप को विपराभिमान भी है जनेऊ भी धारण किए हुए हैं और जैसे कि विप्र लोग त्यागी होते हैं लगाए हुए अपने कमर में बांधे हुए मृगशाला मात्र और मूज की रस्सी कमर में बांधे हुए, इस प्रकार के हैं और सर के ऊपर जटाए भी हैं, ऊपर से अपने उनको बांधे हुए भी हैं, एक रूप तो ये है और दूसरा एक फरसा हाथ में लिए हैं, वो कधाप धरे हुए हैं, एक धनुष कंधेब टांगे हुए है एक तर्कस बांधे हुए हैं ये भी सब धारण किए हुए हैं आप बताओ देखने से कैसे पता लगता है ये ब्राह्मण है कि छत्री है ये अब देखने से लगते क्षत्रिय से लेकिन उसके साथ में मिश्र वहां पर जहां वर्णन किया है त कहा ऐसा है जैसे कि जो है वीर रस जो है वो वो ही साधु संत बन करके आ गया हो विप्र या विप्र ही क्रोधी रूप धारण करके आ गया हो तो ऐसा करके हुआ अब फिर वो फिर व्यवहार कैसे करते हैं भगवान राम के सामने लक्ष्मण के सामने बहुत कठिन कठोर वचन बोलते हैं हा? बहुत गरजते हैं सामने तो लक्ष्मण जी तो उनके साथ में करते हैं तो थोड़ी उपहास की बातें करते हैं और उनको तिन रहते हैं तो गुस्सा करते रहते हैं और अपनी अपनी उन्होंने क्या क्या करनी की उसका अभिमान पूर्वक उसका वर्णन करते रहते हैं जो नहीं उनको करना चाहिए ये सब परशुराम को इस प्रकार का क्रोधी वेश होना कठोर वचन बोलना अभिमान दिखाना ये सब उनमें नहीं होना चाहिए तो लक्ष्मण जी उनको भड़काते रहते हैं इनके कारण से लेकिन भगवान राम ने कहीं भी उनकी भग, उनकी परशुराम जी के इस प्रकार से जैसे वो हैं उस प्रकार तो करते भगवान राम बार बार उनसे हाथ जोड़ते रहते हैं और कहते रहते हैं कि कहां तब चरण कहा यह माथा कहते कहा आपके चरण कहा हमारा ये मस्तक ये मस्तक तो सदा आपके चरणों में ही रहने का है आप चाह जितने कठोर वचन बोलो चाह जैसे कुछ कहो <clears throat> मार तो परि तुम्हारे हम मारो लो धनुष उठाओ परसा उठाओ मारो तो मारो तो मारो लेकिन हम तो आपके चरणों में पड़ेंगे हम कोई आपसे लड़ने के लिए थोड़े उठाएंगे तो ये जो आचरण भगवान राम ने करके दिखाया कहते हैं कि ये सामाजिक व्यवस्था अपनी वैदिक सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की है कि ये ऐसी स्थिति हो तो भी आदरणीय व्यक्ति है इसके ऊपर जो ये थोड़ा विषय कठिन विषय है ये इस पर एक आर्टिकल हमने एक लिखा था उसमें चंद्रकांत भी छपा था दो तीन साल पहले उसमें ये सब किन किन दृष्टियों से इसके ऊपर विचार करना चाहिए उसमें लिखा था हमने उसमें एक उदाहरण ये भी दिया कि मान लो कोई विश्वविद्यालय का कोई प्रोफेसर है और वो प्रोफेसर अपने विषय का इतना ज्यादा उद्भुढ़ विद्वान है कि मतलब लो देश भर में विश्वविद्यालय भर में या अन्य विश्वविद्यालयों में उस प्रकार का कोई विद्वान नहीं अपने विषय का ऐसे करके कभी कभी नाम सुनने में भी आए हैं उदाहरण ऐसे करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी एक ऐसे विद्वान करके थे इंग्लिश के बड़े ऐसे विद्वान थे ऐसे कानपुर में भी ये एस कॉलेज में भी रैलन करके एक बहुत विद्वान थे वह वो कॉमर्स के बड़े विद्वान थे तो एक समय में ऐसा था जबकि एस डी कॉलेज कानपुर में पढ़ने के लिए कॉमर्स पढ़ने के लिए बेस्टी देश भर के आते थे मतलब मद्रास से बम्बई से देश भर के दूसरे दूसरे पार्ट से लोग बाग यहाँ कॉमर्स डिपार्टमेंट में एडमिशन लेते थे रैलिंग की वजह से वो प्रोफेसर एक हो गए यहाँ पर और उन्हें हुए भी हैं लेकिन उनका स्वभाव बड़ा क्रूर था स्वभाव के वह छात्रों के साथ में वो कभी मधुर संबंध उनका नहीं डांटना फटकारना ऐस प्रकार का करना उनका स्वभाव था तो जैसे इसमें परुश कांता है ये तो भाई मार मारने की तो क्षमता नहीं थी मार मार नहीं सकते तो छात्र नहीं दे सकते थे लेकिन परश कांता तो थे वो लेकिन उनकी उस पर उनको लोग बाग आकर के सब सहन करते थे और बड़ा उनका आदर करते थे और उनसे वो विद्या सीखते थे इसलिए विप्रों के पास यदि वैदिक विद्या है तो व्यक्तियों को उनकी सेवा करके उसे सीखना चाहिए और ऐसे विप्रों भले ही कोई दोष हो तो उनको दोष को न देखें और सीखने की भी जरूरत तो नहीं ये नहीं कि देखो जिस विप्र से हमने ये वैदिक शिक्षा सीखी है वो तो बड़ा अक्खड़ था बड़ा क्रूर स्वभाव का था कटुवादी था इसलिए हम भी वैसे हो जाए ये होने की जरूरत तो नहीं है अब वो अपने किसी प्रारंभ के बस उसमें इस प्रकार के दोष दुर्गुण जो कुछ हैं, उनको रहने दो वो जो उसकी विद्या है उसके कारण से उसकी पूजा करनी चाहिए ऐसा समाज में नियम भी है उत्तम विद्या लीजिए यदप नीच पे हो परे अपावन ठौर पर कंचन तजतन को उत्तम विद्या लीजिए यद्य नीच पे हो मान लो अधम कह दिया उसको सापत काश कांता अधम व्यक्ति तो लेकिन उसकी विपरीत की तो ये है ही है कि वो जो है वो शास्त्र का अध्ययन करने वाला है और जहां कहीं आप पूछेंगे शास्त्र तो वो आपको बता सकता है इसलिए उसका अधिकारी होने के कारण से वो पूछनी है बस ये कहने का तात्पर्य है लेकिन अब दूसरी तरफ ये कहते हैं कि उससे भी कड़ी एक के बाद एक कड़वी बात कहते जाते हैं अग्रेश्वरी में तरफी अंतिम बात कहते हैं पूजी पूज्य विप्रशील गुणहीना तो विप्र को देखा कि गुण नहीं है और ऊपर के जो गुण है ये साप्रम था यह मैंने शीलहीन व्यक्ति के लक्षण है जिसमें शील नहीं होगा वही साप देगा वही मारेगा और वही कटवचन बोलेगा ये शीलहीन व्यक्ति की गुणहीन व्यक्ति की बातें हैं तो शील गुण जिसमें की नहीं है ऐसा विप्र भी पूजनी है लेकिन शूद्र न गुणगुण ज्ञान प्रवीणा लेकिन शुद्र जो है वो हो भले ही गुणवान हो ज्ञानवान भी हो ये सब गुण उसमें आ जाए तो भी शुद्र पूजनी फिर भी नहीं है अब ये बात पूजनी नहीं है इसके माने ये भी अर्थ उसका कोई लगावे कि वो निंदनीय है या अपमान करने योग्य है सो बात नहीं है अगर उसमें सब में ये गुण है शुद्र गुण ज्ञान वाला है भगवान का भक्त है तो उसके साथ व्यवहार कैसे होना चाहिए अब वो ये जो प्रसंग आता है इसके बाद तत्काल बाद शबरी के प्रसंग आ जाता है शबर जाति वो हो नीचे जात की स्त्री है और स्त्री भी है नीचे जात की भी है ज्ञानमान भी है, भी नहीं है आ? लेकिन भगवान देखो उसका कितना आदर करते हैं आदर करते हैं लेकिन वो शबरी इस कारण से आदरणीय तो है लेकिन पूजनीय नहीं, नहीं है ये ये देखते हैं कि जैसे आदि है ये आ? ये लोग जो है नीचे जात के हैं ये लेकिन फिर भी भगवान राम ने उनको अपने हृदय से लगा लिया भरत जी ने उनको अपने हृदय से लगा लिया मशिष जी उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं तो हृदय से लगा लेते हैं कि माने ये नीची जात के हैं इसलिए ये है ऐसे नहीं कि उनका कि अपमान कि किया जाए हा? वो गुणमान है तो गुणमान है तो प्रिय है आदरणीय है उनका सत्कार होना चाहिए लेकिन समाज में जैसे पूजनीय व्यक्ति होते हैं तो पूजनीय तो विपरी होगा चाहे वो शिव गुणहीन इत्यादि हो तो भी ये अंतर जो है इसको देखें तो यद्यपि यदि हम सहानुभूतिपूर्वक शास्त्र के अगर वत को नहीं देखते हैं श्रद्धा करके उसको गहराई से समझने की कोशिश नहीं करते हैं तो सामाजिक जो दोष आ गए हैं कुरीतियां आ गई हैं उनको देखते हुए उस दृष्टि से अगर उसके ऊपर विचार करते हैं तो समझ में आना थोड़ा कठिन बात दिखाई देती है अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि विप्र चाहे जैसे हो, चाहे भले हों चाहे बुरे हों उनकी कोई पूजा न करे शूद्र जो वो हो उनके जो वो जो भी शूद्र हो सब पूजनी है ऐसे कैसे नियम बनाया जाए इस प्रकार का तो समाज का तो कोई ना कोई एक नियम बना करके चलना पड़ता है समाज के साथ में एक समस्या ये है कि एक एक, एक यूनिवर्सल नियम बना दिया जाता है सबके लिए एक स्टैंडर्ड मैंने ऐसा नहीं कि परीक्षा कर, कर के देखो और शूद्र जो है गोंजान गोमान है तो उसकी पूजा करो देखो कि शूद्र में अगर कोई दोष नहीं है अगर शूद्र में दोष है तमाम तो फिर उसकी पूजा ना करो ऐसे देख देख करके करने का विधान समाज में नहीं है सामाजिक जहां नियम बनते हैं वो जो मोटे मोटे नियम करके इस प्रकार के बना दिए जाते हैं कि जो शुद्ध है वो पूजनी नहीं, नहीं है अगर में, अगर में भी भी देखो तो भी उनका आदर सत्कार होते रहना चाहिए इसलिए जो है इस प्रकार का नियम जो है वो सामाजिक दृष्टि से है अब कहते हैं कहीं मुझे धर्म ताही समझावा भगवान ने अपना ये धर्म कह करके उसको समझाया कि देखो कि हमारा धर्म ये है धर्म के माने भगवान का अपना स्वभाव या मान्यता भगवान की इस प्रकार से यह है निजी देखी मन भागा और ये देखा कि इसके हृदय में हमारे चरणों प्रेम है ऐसे देख के भगवान को अच्छा लगा तो उन्होंने भगवान ने उसको सदगत प्रदान कर दिया उस गंधर्व को रघुपत चरण कमल श्री उसने भी भगवान के चरणों में प्रणाम किया और निज पद प्रीति गये गंधा ने अपन गति पाई अब देखो इसको क्या हुआ गंधर्व को ये अपने पापों से शाप से तो मुक्त हो गया अब इसमें भगवान के चरणों में प्रेम भी है लेकिन ऐसा प्रेम नहीं जैसे जटाई क्या करो अब इसकी गति कैसी होती है जैसी जिसकी मति होती है वैसी उसकी गति होती है अब उसकी गति में इतना हो गया कि गंधर्व करो गया गंधर्व गति प्राप्त हो गई साप उसका दूर हो गया कितना भर लेकिन अब उसके साथ में ऐसा नहीं हुआ वो शरीर छोड़ करके और फिर चला जाता प्राप्त चटुता नहीं होगा गति, ने ने गति दी इस प्रकार की तो यह भी उदारता है भगवान की कृपाही है दयालु भगवान है उन्होंने उसको स्मृत कर दिया और सबरी के आश्रम पर उधारा और उसके बाद भगवान शबरी के आश्रम में पहुंच जाते हैं जब और आगे उस बन को पार करते हैं तो वहां शवरी का आश्रम आश्रम आश्रम था जो है वो वो पर एक एक थे मातंगरिशी। तो मातंगरिशी का आश्रम रहा उस मातंगरिशी के आश्रम में, एक शवरी बन में रहने वाली अशिक्षित स्त्री उसके मन में श्रद्धा आ गई तो उनके मातंग ऋषि के आश्रम में सेवा कार्य करती रहती थी वो सब सब जगह आश्रम की सफाई करना झाड़ू लगाना लीपना, पोतना ये सारा कार्य करती थी लेकिन उसके आश्रम के जो शिष्यगण और लोग थे तो उसको छूते तक नहीं थे उसको दूर दूर दूर, दूर। मतंगे आ जाती है आश्रम में ये पवित्र आश्रम में घुसती तो है तो मतंग रस ने स्पेशली उसको भक्ति देख करके उसको स्वीकृति दे दी विशिष्ट का नहीं उसको सेवा भाव उसके मन में बहुत अच्छा है उसको सेवा कार्य करने दो इतना कार्य करने दो उसको आश्रम की सफाई इत्यादि का तो करने दो ये सब तब तो वो फिर आश्रम में ही रहने लगी आश्रम का कार्य करने लगी फिर मकन ऋषि का अपना जीवन का काल समाप्त हुआ तो समाप्त होने लगे मरने लगे तब इससे शबरी से बताया कि तुमने अपने धर्म का पालन किया तुमने इतने सेवा कार्य किया आश्रम में उसका उत्तम फल तुम्हें प्राप्त होगा अब तुम यहीं इसी आश्रम में रहना कुछ काल के बाद भगवान राम यहाँ पर आएंगे अवतार लेंगे तब तुम्हें उनके दर्शन प्राप्त होंगे तब उस कथा को ध्यान रख करके आगे तो देखो सबरी के आश्रम पर को कोई सूचना नहीं देता है लेकिन भगवान स्वयं जानते इसके यहां मुझे स्वयं जाना है तो भगवान स्वयं ही शबरी के घर जाते हैं वहां और मुनि के वचन समझिए भाई शबरी को आज आ गया माता ने किस प्रकार थे हमको तो। यह आश्वासन दिया था कि यहां भगवान आए थे तो देखो कैसे कृपा वो माता अंगी है उनकी कृपा से आज भगवान की तो के दर्शन प्राप्त हो गए तो मुनि के वजन संविधी भाए और सरस्य लोचन भाव अब उसने ने भगवान को कैसा देखा देखो रामचरितमानस में ये सबरी की कथा भी जटाई कथा अपने स्थान पर है बड़ी महत्वपूर्ण कथा बड़ी शिक्षा की बातें है ऐसी सबरी की कथा में भी है इस प्रकार सबरी ने देखा जब भगवान राम आए तब कैसे दिखाई दिए तो वो जो रूप शवरी को दिखाई दिया उसका वर्णन करते हैं कि सरस लोचन बाह विशाला भगवान श्री राम जी के कमल जी नेत्र हैं विशाल हो जाए हैं उनकी जटा मुकुट से उर्वनला सिर के ऊपर जटाएं बांधे हुए हैं मुकुट के समान और उड़ बनमाला और गले में की बनमाला सुशोभित है ये बनमाला की बात भी देखो हर जगह नहीं है अब जैसे आप देखेंगे चित्रकूट से लेकर के अयोध्या से लेकर के भगवान यहां तक आ गए लेकिन बनमाला का कहीं इस माला नहीं आया लेकिन जब शबरी के पास आते हैं तब तो बनमाला धारण किए हुए दिखाई देते हैं बनमाला वाले पुष्पों की माला बन के पुष्पों की तुलसी भी उसमें है कमल पारिजात आदि हैं इन पुष्पों को मिला करके एक माला बनी हुई है वो बनमाला है वो भगवान धारण किए हैं देखते हैं कि बालकांड में जब मन ने तपस्या की तो जब भगवान के सामने प्रकट हुए तो बनमाला धारण किए हुए जब भगवान नाम ने अवतार लिया कौशल्या माता के सामने शंखचक्र गा पद में धारण किए हुए आए तब तो देखते हैं कि बनमाला धारण किए तो ऐसा लगता है कि बनमाला धारण करने का एक विशेष अवसर होता है तब तो भगवान बनमाला धारण करके आते हैं और समय नहीं होता यहाँ शवरी के आश्रम आए तो भगवान बनमाला धारण किए हुए तो कहते हैं सरसव लोचन भाव विशाला जिता मुख सुर बनमाला श्याम गौर सुंदर दो भाई भगवान श्याम वर्ण है लक्ष्मण जी गौर वर्ण दोनों ही अपने अपने रूप में बड़े सुंदर दोनों हैं वो तो सबरी को दिखाई दे सबरी परी चरण लपटाई और सबरी उन्हें भगवान के चरणों में पड़ गई और चरण लपटाई हो गया चरण मने पैरों में लपट गई मानो है yes, yes. तो तुलसीदास तो शबरी की जो भक्ति की प्रधानता है उसका वर्णन किस प्रकार करते हैं देखो शबरी ने भगवान को देखा तो कैसे उसको सुंदर स्वरूप दिखाई दिए और फिर उसकी भक्ति यहीं से प्रकट हो जाती है और उनके शबरी परी ही चर और प्रेम मगनमुख वचन ने आवा अब देखो प्रेम का उसके हृदय में होने लगा प्रेम का संचार हुआ उसमें अब जब प्रेम मन कोई संवेद आ जाता है बहुत अधिक हृदय में बढ़ता है समुद्र की तरह उफान देने लगता है तब दशा ये होती है कि व्यक्ति के मुंह से बोलना मुश्किल हो जाता है उसको बोलना मुश्किल हो गया ये भी कहे कुछ नहीं कह पाई कि भगवान आप आ गए बड़ी कृपा की दया की हम कृतकृत है कृतार्थ है कुछ उसके मुंह से नहीं निकल पाया बस उसने प्रेम मगन वचन में आवा पुन पुनः सरोज शरण सर आवा बस उससे यही बनता है कि बार बार भगवान के चरणों में वो प्रणाम करती रहती है फिर उसने भगवान श्री राम जी को क्या किया कि एक आसन पर सुंदर आसन पर भगवान को बैठा ला वहां पर घर सादर ले चरण पखा रहे सुंदर आसन बैठा रे अब ये सब जब कोई आता है तो ये जो प्रथा पूजा करने की है तो सबरी कोशवास आया थोड़ा उसका अपने धर्य धारण किया तो उसने भगवान के चरण धोए एक आसन पर सुंदर आसन पर भगवान को विराजमान किया और फिर उनको खाने के लिए फल फूल ये सब पूजन है तो कहते हैं कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहुआ बड़े कंदमूल फल जो ही बड़े सरस थे बड़े मधुर थे वो ला करके भगवान राम को खाने के लिए प्रेम सहित प्रभु खाए बारम्बार मखान कहते हैं भगवान राम ने वो सब फल खाए और बड़े प्रेम के साथ भगवान ने खाए और बारंबार मखान बार के माने खाते जाए और बार बार उनकी मधुरता का वर्णन करते हैं ये तो बहुत ठीक है बहुत तो बढ़िया फल तुम्हारे कहीं ये कहां से इतने बढ़िया फल आए इस प्रकार से उनकी प्रशंसा भी करते जाए और खाते जाए अब देखो आप बहुत सी बातें तो अपने आप अपने आप खोजनी पड़ेंगे आप देखेंगे कि अत्र के आश्रम में भगवान गए और उन्होंने फल फूल खाने के लिए दिए तो भगवान ने खाए सीता जी ने खाए लक्ष्मण जी ने खाए हम देखते हैं कि जब भरतदा के आश्रम गए तो उन्होंने फल फूल दिए खाने के लिए तो भगवान राम भग ने भी खाए सीता जी ने खाए लक्ष्मण जी ने भी खाए सबका तो नाम गिना गिना करके खाए खिलाए उसमें देखेंगे आप फर करके फिर देख लें तो उनमें सब जगह तुलसी तो राशि ने साफ साफ लिखा कि सबने खाए वाल्मीकि जगह आश्रम में गए वहां पर भी उन्होंने फल खाने के लिए दिए तो सब तीनों ने खुद खाए लेकिन यहां आते हैं देखते हैं तो देखते हैं कि शबरी ने बड़े मीठे मधुर फल दिए खाने के लिए भगवान ने तो ऐसा लगता है केवल भगवान ने खाए और लक्ष्मण जी ने नहीं खाए अब देखो अब ये दिखाते हैं कि जो भगवान के भक्त जो है उनके उनका अनादर करने में और ये बात देखने में कि भगवान के भक्त शौरी होते हुए भी अब कल्पना ऐसे कर लो मतलब लो कथा कहने के लिए है तो ऐसा समझ लक्ष्मण जी को लगा अरे ये तो शबरी है इसके हाथ की क्या खाने वाने हैं तमाम बनने इतने बेर इतने सब सामग्री ये सब भोजन किसान है फल फूल है हम चाहे यहाँ से ले लेंगे खा लेगी इसके हाथ का क्या खाएं हो सकता है उसको मन में आ लक्ष्मण जी के मन में आ तो उसका परिणाम करिए यहाँ पर कथा वो नहीं दी जाती विस्तार हो जाए तो अन्य अन्य कथाओं इस प्रकार से आता है कि लक्ष्मण जी को दिया भी तो जो कुछ खाने आने फल थे तो चुपचाप उठा लिए और उठा में धड़े नहीं फेंक दिए आंख मचा के सबरी में देखने पावे भगवान राम के दूर गिरे जाकर के, और जाकर के, जाकर के, संजीवनी हुई बुटीकी बनी उसके बाद में फिर उनके कारण से इस तिरस्कार के कारण से लक्ष्मण जी को फिर वो शक्ति लगी और बेहोश हुए और आखिरकार वही दवा खानी पड़े वही फिर हनुमान जी लाए और लाकर